मेरा एक सवाल था कहा से आ, जैसे आपने ये कर्म और फल के बारे में जो बताया था अभी जी जैसे पुराने जमाने में आ, अभी भी हम सुनते आते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो तो ये मतलब डायलॉग हम अप्लाई किस कैसे करें मतलब इस चीज हाँ एक दीदी ने क्या नाम बताया दीदी आप बताइए रितु राठौर कहाँ से आई जी डेली से डेली से आई ये फेक्स कम करिए पूरा मेन फेडर ये का लाल वाला थोड़ा कम कर दिए हेलो हाँ तो रितु दीदी ने पूछा कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो किसी जमाने में कहा होगा अभी यहां पर एक बात की जा रही है एक वर्जन आ रहा है आपके सामने कि जिस तरह के फल से संपन्न होना चाहते हो पहले उसको पहचानो उसके लिए किस प्रकार के कर्म करना चाहिए उसको पहचानो ठीक और उस प्रकार से कर्म को नियोजित करो तो लूप कंप्लीट करके चलना ज़्यादा ठीक है या नहीं ठीक है आप देख लीजिए क्योंकि बिना किसी फल की इच्छा के तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते ठीक तो पहले से ही यदि हम ये समझ लें कि हमको इन्हीं इन, तरह के फल चाहिए उन फलों के को ठीक से आकलन कर लें वो किस प्रकार के कर्म से घटित हो सकते हैं यदि कांटे चाहिए तो कांटे वाला झाड़ लगाएंगे यदि कुछ मीठा चाहिए तो मीठे वाला झाड़ लगाए तो आज हम यहाँ बैठे इस बात को लेकर हैं कि एक नए तरीके से फिर से सोचते समझते हैं कि आखिर हमारे को क्या फल चाहिए उन फलों के लिए किस प्रकार के कार्य व्यवहार को सुनिश्चित करें उसको कह रहे हैं समझ इसको क्या कह रहे हैं समझ कह रहे हैं इसको यदि यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ये रहेगा कर्म करते रहो और फल की चिंता मत रखो क्योंकि फल तो हमारे हाथ में ही नहीं है यहाँ वॉल्यूम कम है शायद इधर वाले में हाँ हेलो बस ठीक है ये ठीक समझ में आ रहा है क्या ठीक लगता है आप तय करिए यहाँ पर कुछ भी आग्रह आपसे ये बात का नहीं है कि आप इस बात को एज इट इज मान लीजिए बल्कि आग्रह यह है कि जानने का प्रयास करिए आपको जो ठीक लगता है आपके लिए वही ठीक है अभी ऐसे ही मान एक्चुअली देखेंगे तो अस्तित्व में एक निश्चित व्यवस्था है प्रकृति में एक नियम है वो ठीक तो ठीक ही एक ही होता है है ना तो आप यदि इसको ठीक से समझ पाते हैं मॉनिटर थोड़ा कम कर दिए मॉनिटर फेडर मत कम करिए सर एक प्रश्न था हाँ आपने कहा सर मानव में चयन करने की प्रक्रिया है सेंसर है लेकिन व्यक्ति आहार भाई हाँ व्यक्ति आहार में चयन नहीं कर पा रहा है मांसाहार में टूटे पड़ा है ऐसा क्यों चयन नहीं कर पा रहा है मानव ये देख रहा हूँ मैं दुनिया में ठीक है उसका थोड़ा सा शाकाहार में टूट कर पड़ना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि मांसाहार करिए मैं ये भी नहीं कह रहा साकार करिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा कुछ और काम है या सिर्फ आहार पे पट करेंगे तो अभी पहले उसको समझते हैं फिर आहार पे भी बात करेंगे ये बात ठीक से हुई तो जो जो बातें हैं उसको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ ताकि सबको सेट हो जाए कि क्या बातें हमने अभी पहले के सत्र में की हमने सबने एक प्रश्न भाई ने वहां से शुरू किया वहीं से हम लोग ये चर्चा शुरू हुई कि मानव में ऐसा क्या है कि बाकी तीन अवस्थाएं तो प्रकृति में संतुलन पूर्वक है नियम पूर्वक है इसको आप और हम लोग देख ही पा रहे हैं उनके द्वारा प्रकृति में कोई भी असंतुलनकारी चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं उसका प्रमाण ये है कि जो असंतुलनकारी काम करेगा वो खुद परेशान रहेगा है ना तो वो सब परेशान उस प्रकार से नहीं है अपने किए से लेकिन हो सकता है कि वो मानव के किए से परेशान हो मतलब हमने उनको कोई दिक्कत दी है उससे भी उनमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अपने आचरण के साथ खड़े हुए हैं भले ही कई सारी स्पेसीज एक्सटेंड हो रही हैं, ऋतु असंतुलित हो जा रही है लेकिन गाय ने कुत्ते ने भैंस ने अपना आचरण बदला नहीं है बदला है क्या उनका एक अपना मौलिक आचरण है उससे वो उस संपन्न है और वो कर रहे हैं मानव में उस मौलिक आचरण की संपन्नता अभी होना शेष है वॉट इज रियली ह्यूमन कंडक्ट इज नॉट नोन टू एस सो फार थ्रू एनी एजुकेशन चाहे इंटरनेशनल या नेशनल किसी भी एजुकेशन की हम बात करें है ना तो उस पूरे एजुकेशन में कहीं पर भी मानव का क्या एक मौलिक यूनिक स्पेसिफिक आचरण होना है जो कि उसके लिए भी उसके लिए भी सुखद हो और दूसरों को भी स्वीकार हो ऐसे आचरण से हम अभी तक संपन्न नहीं हो पाए ये मोटी मोटी बात पहले अपन ने करी इसमें आप सबका सहमति हुआ अभी भी सहमति है ठीक फिर हम कारणों में जाने की कोशिश की क्या कारण से उनका आचरण संतुलनकारी है और हमारा आचरण संतुलनकारी होना शेष है तो हमने एक बात रखी कि मानव प्रकृति में विकसित इकाई है विकसित का मतलब है स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है स्वतंत्र होने के लिए मानव प्रकृति ने तब तैयार किया है ये प्रकृति का देन है खूबसूरत देन स्वतंत्रता के रूप में तो उसमें कुछ स्वतंत्रता हमको मिल गई कुछ अभी मानसिक रूप से स्वतंत्र होना अभी हमको बचा हुआ है वो बात अपने रखी तो मानव भ्रमित मानव अब दो तरह के मानव हो गए एक भ्रमित मानव वो कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र तो आप अभी हम लोग आपस में अपने में प्रश्न किए कि हम क्या चाहते हैं क्या हम चाहते हैं प्रतिज्ञा दीदी हैं कि नहीं है प्रतिज्ञा दीदी नहीं है हाँ दीदी हम ये अपने से प्रश्न पूछे हैं, हम क्या चाहते हैं हम कर्म करने में भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और फल भोगने में भी स्वतंत्र होना चाहते हैं यानी नहीं हाँ या ना चाहते ही कोई कहे इसलिए कोई नहीं कहे इसलिए थोड़ी किसी के कहने नहीं कहने की बात नहीं है अगर हमारे को अपने में दिखता है कि हम ऐसी एक स्थिति को पाना चाहते हैं जहाँ पर जो कुछ भी फल मुझे मिले हैं वो मुझे स्वीकार हो सके अब ऐसे स्वीकार होने के दो तरीके से होते थे मैंने बताया विगत में हमने किए ही हैं क्या किए हैं इग्नोर करो सब ठीक चल रहा है जी सब मजे हैं देखिए कितना बड़ा मानव में एक आशा है किसी से भी कोई आदमी मिलता है कैसा चल रहा है भाई विशाल भैया बहुत बढ़िया चल रहा है मैं बोलता हूँ इधर बहुत बड़े चल रहे यहाँ क्या बढ़िया चल रहा बता बच्चे ठीक चल रहे अरे बच्चे किसके सुनते हैं सर छोड़ देने का उनको पत्नी अरे सर हो गया ना क्यों मूड खराब कर रहे माता पिता अरे बात ही मत करो जी अच्छा सरकार देश में क्या बात कर दी सर कोई अच्छी बात करते हैं प्रकृति में असंतुलन और छोड़ो सर शरीर वो तो बीमार हो गया फिर बोलता अच्छा क्या चल रहा है अरे बोले क्या चल रहा है सर अब चल रहा है जो चल रहा है पांच मिनट में लगता है सिर्फ तो क्या आदमी इतना बड़ा धोखा दे रहा है दूसरे को आदमी किसी को दुख देना नहीं चाहता भाई ये उसकी ब्यूटी है जाते उसको थोड़ी बोलता मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, है ना आदमी अच्छा बताना चाहता है क्योंकि वो चाहता है यार आप सुखी हो मैं तो नहीं रह पाया तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या बढ़िया चल रहा है पैसे आ रहे हैं बस पैसे आ रहे हैं तो सब बढ़े चल रहा है जिसके नहीं आ रहे वो सोच रहा है क्या सर बड़ा दिक्कत है पैसे आने लगे सब बढ़िया चल रहा है नहीं तो ये हमको समझ में आ जाए क्या गिवन है चॉइस मेरी को जिम्मेदारी अपने प्रति है या नहीं है मैं एक मानव होकर सोचू कि ना सोचू कम से कम सात दिन आप मेरा एक आग्रह मान लीजिए भूल जाइए कि आप क्या हैं आप एक महिला हैं आप पुरुष हैं बिल्कुल भूल जाइए आपका कोई पति आपकी पत्नी वही थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आपके कोई बच्चे हैं आप कहीं ये देशी हो विदेशी हो हिंदू हो मुस्लिम थोड़ी देर के लिए वो सारे कोर्ट जो है ना निकाल के बाहर बहुत बड़ा कॉर्डर बनाया वहाँ टांग के आ जाइए एक बार टांग के आइए आप हो सकता है इंजीनियर हो डॉक्टर वो सारे कोर्ट हैं वहाँ टांग दीजिए एक बार टीचर हो प्रीचर हों मोटिवेटर हों है ना ज्ञानी हो अज्ञानी हो विज्ञानी हो, हो कुछ समय एक बार हम लोग यहाँ सात दिन बैठते हैं और एक बार दिल से दिल की बात करते हैं कि आखिर हम क्या चाहते हैं कहाँ कमी रह गई है ना एक बात मैंने कहने की कोशिश की कि दो तरह की चीजें हैं एक होता है विचार ये दोनों यदि ठीक थी हो जाता है कल्पनाशीलता में अस्तित्व में व्यवस्था क्या है समझ में आ जाए मानव का रोल ये समझ में आ जाए इसको हम लोग विचार कहते हैं और एक अभी कोई परिस्थिति है अभी एक छोटी सी गलती कई लोगों से हो जाती है इसमें देखिए मैं ये पूछता हूं विचार बड़ा है कि परिस्थिति बड़ी विचार में पूर्णता के अभाव में ही परिस्थिति का दबाव है लिख लो विचार में पूर्णता के अभाव से विचार में पूर्णता के अभाव से ही परिस्थिति का दबाव होता है <coughs> विचार में नहीं लिख पा रही हो लिखने देना क्यों डिस्टर्ब करता करते कहा है विचार में पूर्णता के अभाव से ही परिस्थिति का हमको दबाव होता है विचार में कंप्लीटनेस नहीं है थॉट कंप्लीट नहीं है इफ द थाट इज नॉट कंप्लीट देन वी आर वी वी आर बाउंड टू थिंग एज पर द कंडीशन ऑनली है ना इतनी सी बात करें विचार में पूर्णता के अभाव में परिस्थिति का हम पर दबाव होता है ऐसे में क्या हो गया कि बहुत सारे लोग सोचने में समझने में ही भयग्रस्त हो जाते क्या गलती कर देते हैं ये जो सात दिन का भरपूर उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये समझ में आ जाए कि विचार के अधूरेपन के कारण कोई परिस्थिति आप पे हावी है मानव से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है मानव ही सबसे बड़ी परिस्थिति है आज आप बताइए हम हम किससे परेशान हैं मानव के किससे परेशान हम अपने आप से परेशान हैं हाँ या ना? तो सबसे बड़ी परिस्थिति मानव के लिए मानव है और वो क्यों है क्योंकि हम हम ठीक से विचार संपन्न नहीं हो पाए कि अस्तित्व में व्यवस्था क्या है मानव का उसमें रोल क्या है अस्तित्व में क्या डिजाइन है और डिजाइन में मेरा काम क्या है ये हमको पता नहीं चला इसके कारण क्या हो गया विचार हमारा कंप्लीट नहीं हुआ इसके कारण सारी परिस्थिति हम पे हावी होगी तो सबसे आग्रह है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की जो जिस प्रकार की परिस्थिति आपके ऊपर हावी है उस परिस्थिति के कारण मत चीज़ों को समझिए नहीं तो आप आप अपने आप को कोई है ना एक एक फ्रेम में बिठा के आप सुनना समझना चाहते हैं वो पूरा नहीं पड़ता तो इतने आग्रह कि एक बार एक इंसान हो के एक मानव होके आप चीज़ों को सुनिए समझिए है ना तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हाथ में आई ठीक है ये बात तो बिल्कुल ये मैं सोचिए कि आपको ऐसे ही है मानव चेतना विकास केंद्र में आके जीना यहाँ जगह वैसी फुल हो चुकी है फॉर योर करेंट इन्फॉर्मेशन है ना हम लोग सोचे थे यहाँ पांच परिवार मिलकर हम लोग रह पाएंगे इतने रिसोर्स होंगे अभी तीस रहते हैं तो जगह पहले से पैक है ये भी मान लीजिए तो कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आप यहाँ आइए ठीक और जो आना चाहते हैं उसके लिए कोई जगह कमी भी नहीं है लेकिन हमको आना है इसलिए समझना भी नहीं हो पाता है हमको तो आना ही समझना ही नहीं है है ना? और हमको नहीं आना है इसलिए हमको समझना ही नहीं है और ये कोई बात नहीं कि धरती के सारे लोग आके यहीं रहेंगे ये कोई मॉडल नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसको आगे के सत्रों में समय समय पे बताएँगे अभी शॉर्टकट में इतना बता देते हैं कि एक विचार हमको समझ में आया उससे ये समझ में आया कि अस्तित्व में व्यवस्था क्या है हर चीज़ के लिए और मेरा रोल क्या है वो समझ में आया उसका एक लिविंग मॉडल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करें ताकि आप सब लोगों के लिए भी समझना सुखद हो सका है हो सके और जो कुछ हम समझे हैं वैसा हम जी पाए बेटा इनको बता दो कि थोड़ा हल्ला गुल्ला नहीं करो जाओ जाके बता दो जरा वो सीढ़ी पे चढ़ के बताना पड़ेगा आ जाइए आप वापिस देख तो ये समझ में आ जाए कि उस तरीके से हमको आना है या नहीं आना है ऐसा करना है या नहीं करना है बिल्कुल मत सोचिए एक बार इंडिपेंडेंट होकर सोचिए कि ये बात यहाँ ठीक कही जा रही है, है।, है या नहीं कही जा रही आपके लिए लागू है या नहीं लागू है आपके ऊपर भी ये नियम सब हैं या नहीं हैं? हम सब प्रतिज्ञा दीदी किसी प्राकृतिक नियम से पैदा हुए हैं हां या ना हम सब मरेंगे किसी प्राकृतिक नियम के साथ हमारे पास एक ही डरेशन है बीच में वो डुरेशन क्या है जीना तो जीने में इन प्राकृतिक नियमों का हम उपयोग करें सदुपयोग करें ना करें आपकी चॉइस या आपने मनमानी करें यह आपने मनमानी करें हमारा निर्णय है मैंने पहले ही कहा सुबह के सत्र में कि आप स्वतंत्रतापूर्वक आए हैं बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक सुनिए समझिए खाली ये कोशिश करके देखिए कि यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके पे भी लागू है या नहीं है अगर आप पे लागू है तो आप उसके साथ हाँ करते हैं नहीं लागू है तो आप ना करिए निवेदन इतना नहीं करें यदि आपको लगता है कि आपके लिए लागू हो रहा है तो हाँ करिए और यदि लग रहा है कि आप पे लागू नहीं है ये तो ना करिए जिससे हमारी चर्चा बढ़ेगी एकदम फ्रीडम के साथ हाँ जी माइक मैन हाथ उठाकर रखेंगे तो माइक आप आएगा ना वो कैसे पता चलेगा उसको ये विचार का हमको मतलब समझ में नहीं आया कि ये विचार है क्या बहुत अच्छी बात ये विचार क्या चीज है भाई आपके मित्र लोग इधर से इशारा कर रहे हैं आपको इधर हाथ उठा रहे हैं मित्रता निभाने का अवसर आ गया आइए दीदी ने कहा यह विचार क्या चीज है सब लोग इस प्रश्न के उत्तर से संबंध होना चाहते हैं। विचार क्या चीज होती ऊपर हा या ना कोई बताएगा विचार क्या चीज है कोई उत्तर कर सकता है इस प्रश्न का कोशिश करिए विचार क्या है सोच विचार बराबर सोच और कोई बताए नए लोग कोशिश करें नए लोग विचार बराबर सोच बराबर कल्पना जिज्ञासा तो अलग चीजों की ना चलो लिख देता हूं आप बता रहे तो लिख देता हूं जिज्ञासा किसी तो भी विषय वस्तु के बारे में हमारी धारणा धारणा और आपने कहा मन की धारणा और बताएं धारणा मन में ही होती चलिए धारणा और बताए नए लोग ट्राई करिए हा जी समझ और कोई बताए और समझ बराबर विचार इस समझ में आ गया सबको हाँ या ना सबको समझ में आ गया आया नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि इसमें कहीं भी भी परिभाषा नहीं है ये सब क्या है सीनेम से क्या बोलते हैं उसको पर्यायवाची। अभी तक हम कैसे जी रहे हैं? पर्यायवाची में जी रहे हैं अभी और पर्यायवाची हो सकते थे अभी लोगों ने हिंदी हिंदी में बताया इंग्लिश में बता सकते थे सर विचार का मतलब होता है यू नो दैट समथिंग समथिंग दैट यू यू थिंक द थाट इज़ द विचार वेरी गुड सो इट इज अगेन सीनेस किसी को हिंदी में बोलो तो उसको समझ में आता अंग्रेजी में बोलो समझ में आ ही जाता है क्योंकि तो अब मजबूरी हो गया समझ में ऐसे है ना तो ये देखिए कि देखेंगे कि बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि मानव से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उस पर हमारा पर्यायवाची रूप में जीना होता है हालत पीला है अपना ढीला मनुष्य की जिंदगी से जुड़े हुए जितने तमाम मुद्दे हैं कोई सा मुद्दा निकाल लो जैसे आप स्नेहपूर्वक जीना चाहते हो हाँ या ना हां देखो कितने लोग यहां स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं सभी जीना चाहते हैं वेरी गुड क्या बात जोरदार ताली आप लोगों के लिए ताली बजाना बहुत जरूरी है बीच बीच में पता है बताइए क्यों बाजू वाले की नींद खुल जाती है है ना अभी बाजू वाला कौन है तो पता चलेगा बाद में तो इसने पूर्वक सब जीना चाहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं अब फिर से पूछता हूं इसने क्या चीजें? है लाइए माइक लाइए माइक मैन ऊपर ऊपर वाले बताएंगे इसमें क्या चीज है हाँ जी माइक माइक इसमें बराबर प्रेम एक तो आ गया परिभाषा तुरंत आ गया इसने बराबर प्रेम बराबर आदर बराबर सम्मान हाँ जी कुछ बता रहे दादा इसमें एक ऐसा व्यवहार जो हम अपने लिए चाहते हैं दूसरे के प्रति करें ठीक बात है व्यवहार इत्यादि इत्यादि और अंग्रेज़ वाले आ जाए लव अफेक्शन बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट बराबर इसने या बराबर इन्फेक्शन <laughs> तो ऐसा लगता है हमको कि हम समझ गए ना ज्यादा पर्यायवाची आने के बाद हम समझ जाते ठीक जब तक आप देखिए क्या हो रहा है इसने पूर्वक सब जीना चाहते हैं इसने शब्द से हम परिचित हैं उस शब्द के साथ हमारी कोई कामनाएं हैं वो कामनाएं जुड़ गई लेकिन इसने क्या चीज़ है वो वस्तु क्या है उसका अर्थ क्या है उसका परिभाषा क्या है उसके स्वरूप में आचरण क्या होता है इत्यादि इत्यादि चीज़ें हम अगर सहमत सम्पन्न नहीं हो पाए समझ सम्पन्न नहीं हो पाए स्ने पूर्व कभी हम जी नहीं सकते यहाँ पर भी कुछ चेयर ला लगवा दीजिए ऊपर भी कुछ जगह है खाली पाँच सात लोग वहाँ बैठ सकते हैं यहाँ भी बीच में खाली है इधर वाले थोड़े बीच जो दीदी आप थोड़ा उधर चले जाएंगे हाँ तो सभी एक एक चले जाएंगे हाँ तो ऐसे कोने में कोने में सब बैठना चाहते हैं बीच में कोई बैठना नहीं चाहता ठीक बहुत जगह है चिंता मत करिए अभी पचास साठ आदमी और आ सकते हैं तो क्या बात हो रही थी हमारी कामना है चाहत है स्नेहपूर्वक जीने के लिए कर क्यों नहीं पा रहे हैं स्नेह झोल कहां हो गया परिभाषा ही ठीक नहीं है समझ ही नहीं है तो हम भाषा तक जागृत हुए हैं और उन भाषा के साथ हमारी कामनाएं जुड़ गई है ना तो हमारी इच्छा हो गई लेकिन उसकी परिभाषाएं उसका मीनिंग उसके स्वरूप में आचरण क्या होता है यह बात हमारे को स्पष्ट शिक्षा विधि से नहीं हुई किसी को कुछ पार्शल हुई होगी मना नहीं कर रहे लेकिन जनरलाइज तो वो नहीं हो पाई इसीलिए हम लोग सिर्फ शब्दों में उलझ रहे हैं ऐसा है या नहीं अभी देखिए कैसे शब्दों का जाल बुना हुआ है और वो शब्द हमारे लिए अनिवार्य हैं, ये भी नहीं कह रहे शब्द चाहिए, लेकिन शब्दों से आगे हमको जाना पड़ेगा उसके अर्थ तक पहुंचना पड़ेगा वास्तविकता को समझना पड़ेगा नहीं तो शब्दों में कहीं नहीं कहीं उलझ जाता है पीछे कोई एक दंपति हमारे यहाँ आए और आके लोग तुरंत पूछ तुरंत बताओ जल्दी और हमको जाना है आधा घंटा रहता उनके लिए ये सब समझने के लिए क्या समझना है तीस साल नागराज जी ने जो शो अनुसंधान किया करीब करीब पच्चीस साल मेरे को समझने का समय लगा करीब दस साल का समय यहाँ पर काम करते हुए हो गया इसको जो भी आगंतुक आता है उसको पाँच मिनट में समझना होता है कितना बढ़िया एग्ज़ाम होता है हमारा सही बात है टाइम किसके पास है ना बहुत सारी दुकान खुली है तो और भी जगह जाके समझना तो एक दंपत्ति बोले बताइए क्या हो रहा है टाइम नहीं जल्दी बताइए भाई बोला क्या बताएं भाई छोटी सी बात हो रही है कि देखिए ये है कि यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं और एक जीने का सही स्वरूप पे काम कर रहे हैं कि क्या जीने का स्वरूप हो सकता है अब तक जो है आदमी नौकरी और व्यापार विधि से जी रहा है तो वैसा जीना और वैसे जीने के स्वरूप में हम एजुकेशन पे काम करें हमारे बच्चों का एजुकेशन है कहने लगे आपके यहाँ बच्चों को एजुकेशन है हमने सुना डिग्री नहीं है मैंने कहा हमारे बच्चों को डिग्री चाहिए ही नहीं डिग्री क्यों चाहिए होती डिग्री चाहिए होती नौकरी करने के लिए तो उनको नौकरी करनी ही नहीं है अरे ये तो आप अन्याय कर रहे हैं उनके साथ मैंने कहा उनको नौकरी करनी ही नहीं तो हम क्या अन्याय कर रहे तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो बच्चे कोई भी नौकर बनना नहीं चाहते बात गले उतरी नहीं ऐसे कैसे मतलब आप तो पूरा करियर दुआ पे लगा दिए और आपकी इच्छा पे आप कर रहे हो और ये तो शोषण है और तमाम भाषण पिला दिया ना उनको ठीक है अब उनका एक बालक था छोटा और थोड़ा सा इन जहाँ जो बैठे उनसे छोटा छोटा तो मैंने उसको बुलाया इधर आओ। मैंने पूछा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है बताया मैं कहा तुम बड़े होकर हो नौकर बनना चाहते हो बोलता नहीं मैं कहा तुम्हारे माता पिता तुम्हारी तैयारी कर करे नौकर बनाने के लिए तो फिजिकली वो ऐसा खड़ा हो गया ऐसा दूर देखने लगा मैं पापा को कहा इनका पूरा प्लानिंग बैठाइए तुमको नौकर बनाएंगे मामला हिल गया थोड़ा ठीक बात कम्युनिकेट होगी हो जाती है जब अपने जब उत्तर देने लगते हैं तो बात बदल जाती होके तुम कोई जॉब करना चाहते हो बोले यस अब ये जो अंग्रेजी आ गई इसके बाद आदमी को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है जैसे पैसे का लालच तो बहुत गंदा रहता लालच ना जब बोल दो तो मोटिवेशन एंबिशन, गोल ठीक अब ये शब्द बदल दिए तब क्या हो गया हमको पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत जरूरी है कि मातृभाषा में चीज़ों को समझा जाए मातृभाषा में चीज़ों को समझने में ज़्यादा समझ में आती है उसके ट्रू सेंस पकड़ में आते हैं जब भी हम भाषा बदल लेते हैं धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटी अब इस तरह के शब्द आप लाते हो पता नहीं चलता नौकर बनने की बात हो रही है यार बिजनेस अरे सीधी बात करो लूट खसोट अब जब मैं ये बोलता लोग डर जाते हैं अच्छा हमारे पति की नौकरी छुड़वाओगे भैया मैं छुड़वाने वाला नहीं वो तो खुद ही नहीं करना चाहता और किसी न किसी दबाव में करते हैं हम सभी लोग कोई ना कोई दबाव में नौकरी करते किसको समझ में आएगी हमको लगा यही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है तो करते हैं सबसे बड़ी चीज़ें हम करना चाहते हैं ठीक तो अगर क्या बड़ी मानी नौकरी को बड़ा माना तो नौकरी करने जाते हैं बिजनेस को बड़ा माना तो बिज़नेस करने जाते हैं दोनों हमको स्वीकार नहीं है हम चाहते कुछ और हैं करते कुछ और रहे इसलिए होता कुछ और ही है इसकी बात को ठीक ठीक समझना इसी का नाम परिचयवीर है तो ये जो भाषाएँ हैं जैसे मैंने कहा कि अगर मदर टंग में ठीक से समझते हैं तो बातें शायद ज़्यादा ट्रू सेंस में पकड़ में आती है और मदर टंग का मतलब है जो मेरी मम्मी बात करती है अगर हिंदी वाले के लिए हिंदी मदर टंग है गुजराती वाले गुजराती मदर टंग है और अंग्रेज़ अंग्रेज लोगों के लिए अंग्रेजी मदर टंग है ना मदर टंग का मतलब ये नहीं कि अब, अब सब सब भाषाओं के मदर संस्कृति तो हम संस्कृत में तो समझेंगे संद्ग तो जब हमारी माँ बोलती वो हमारी मदर टंग है ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ जाए कि इन शब्दों के जो कामनाओं के साथ इसको जोड़ देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कामनाओं से छोड़ देंगे तो फिर वो कहीं भी जाती रहती है उनका कोई मतलब निकल के आता नहीं तो क्या कह रहे थे विचार क्या चीज़ है अभी तक हम समझे नहीं है परिवाय पर्याय वाची स्नेह क्या चीज़ है हम समझे ही नहीं है विश्वास क्या चीज़ है हम समझे ही नहीं जबकि हम सब पहले दिन से ही विश्वासपूर्वक सम्मानपूर्वक पूर्वक है ना जीना चाहते हैं तो ये समय हमारे सामने आया कि ये सब चीज़ें क्या हैं हो सकता है इसके बारे में हमने कुछ कुछ सुन रखा हो मान रखा हो वो सारी मान्यताएं साइड में रखिए एक बार सुनिए हमारे पास एक प्रपोजल है इन सभी चीज़ों को लेकर कैसे सोचना चाहिए हमारा क्या एक तरीका है देखने का समझने का उससे आपको अवगत कराना चाहते हैं उसके साथ आप चल के देखिए तर्क लगाइए है ना और उसमें पलट पलट के देखिए अगर ठीक लगता है तो आपका हो जाता है नहीं लगता है तो आप जैसे थे क्या प्रॉब्लम तो जैसे पूछा कि विचार क्या चीज़ है भाई ने पूछा मानव में इमेजिनेशन पावर है हम क्या सोचते हैं इमेजिनेशन में कुछ भी सोच लिया मतलब विचार हो गया ऐसा नहीं है ये इमेजिनेशन को एड ऑन करो जोड़ो किसी चीज़ के साथ इस चीज के साथ अस्तित्व में व्यवस्था क्या है मानव का रोल क्या है बहुत प्रश्न नहीं है सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, दो ही मुद्दों के अर्थ अपने को उत्तर चाहिए है ना उसके लिए कंटेंट दो ही है मुद्दा क्या है जीना क्यों और जीना जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है मानव के पास केवल दो प्रश्न है जीना क्यों और जीना कैसे ये है या नहीं सुबह के सत्र में कहा था कि बहुत प्रश्न नहीं है कुल दो प्रश्न हैं और एक आयु तक इसका उत्तर हो जाना चाहिए था और उसका उत्तर नहीं हो पाया तो ये जो प्रश्न है ये अब समस्या बन गया है और प्रश्न समस्या नहीं बना हम समस्या बन के घूम रहे हैं जी रहे हैं हमको ये समझ में जिसको भी ये समझ में नहीं आया कि जीना क्यों जीना कैसे वो इस धरती पर समस्या है क्या है वो ये धरती उसको झेल रही है परिवार में परिवार में वो आदमी समस्या है परिवार उसको झेल रहा है समाज में वो परिवार समस्या है समाज उसको झेल रहा है और धरती की कमर धीरे धीरे टूटती जा रही है इतने सारे लोग समस्याग्रस्त हो जाने के बाद अब धरती की कमर टूटने लगी उसी का नाम है ऋतु असंतुलन हो गया है ना इत्यादि इत्यादि जितने एनवायरमेंटल इशूज है वो हमारे सामने खड़े हैं पति पत्नी के रूप में जीना क्यों है उत्तर नई नई शादी हुई दिक्कत में मत आ देना लेकिन उत्तर है या नहीं दिक्कत तो आने आने आने वाली आगे चल गए जीना क्यों जीना कैसे इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं इनका एक लाइन में उत्तर देते हो जाएगा क्या एक लाइन का उत्तर होगा आदर्शवाद ऐसे जियो सबका ध्यान रखना चाहिए बोल दिया हो उत्तर तो ठीक ही है हजारों साल से हमने सुन रखा है सबका ध्यान रखना चाहिए रख पाए इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिटेल उत्तर चाहिए हमको और डिटेल उत्तर कहाँ से आएगा एक लाइन का उत्तर नहीं चाहिए एक लाइन भी दे सकता हूं शिविर खत्म कर सकता हूं आप चाहो तभी तो खत्म कर दें, लंच के पहले ही लेकिन एक लाइन का उत्तर हमारे लिए पूरा नहीं पड़ता हमको डिटेल उत्तर चाहिए उसका तार्किक पक्ष चाहिए उसका व्यवहारिक पक्ष चाहिए उसका आर्थिक राजनीतिक भौतिक सब तरह के पक्ष से संपन्न होने के बाद ही वो उत्तर हमारे लिए उत्तर है तो मानव के पास केवल और केवल दो प्रश्न है कि जीना क्यों जीना कैसे जैसे कैसे मान ले जैसे आप ही में से कई लोग यहाँ आ गए बाई चॉइस आए कई पकड़ के ले आए गए दोनों को यदि ये समझ में आए कि यहाँ क्यों जीना है यहाँ बैठना क्यों है ये, ये, ये ये जीने का एक छोटा सा भाग ही है तो अपने आप ये ध्यान जाता है कि यहाँ बैठ के करना क्या है कैसे मेरा पार्टिसिपेशन हो सकता है यहाँ पे तो हर हर समय पर हर जगह पर हमारे सामने ये दो ही प्रश्न जिंदगी लेकर खड़ी होती है और इसके उत्तर को पाने के लिए अस्तित्व में एक व्यवस्था है और मानव का को कोई रोल है इसका अध्ययन करते हैं जब ये बात इस पूरी कल्पनाशीलता के साथ तदाकार होती है बैठ जाती है इसमें है ना मर्ज जाता है तो उसको कहते हैं थॉट ये कंप्लीट होता है अभी हम थॉटफुल जी रहे हैं क्या कैन यू थिंक डू यू एग्री विथ दिस और नॉट क्या हम थॉटफुल जी रहे हैं अभी जिस प्रकार से हमने धरती बर्बाद की क्या हमारा ये थॉटफुल जीने का प्रमाण है हाँ या ना जिस प्रकार से हमने अपने शरीर बर्बाद किए क्या हमारा थॉटफुलनेस को प्रमाणित कर पा रहा है? हमारे अंदर थॉट कंप्लीट ही नहीं हुआ है यह बात को हमने सुबह के सत्र में कहा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ क्योंकि रियलिटी कैन नॉट परसी एंड ऑनली सेंसेशन अ पार्ट ऑफ दिस कैन अंडरस्टूड थ्रू द सेंसेशन अ पार्ट ऑफ दिस रियलिटी इज टू अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कल्पनाशीलता दे इज इथिंग डूइंग विद ब्रेन तो सच्चाई जैसी है उसका एक भाग आंशिक भाग हमारी इंद्रियों के पकड़ में आता है अब तक हम इंद्रिय मूलक से चले हैं इसलिए आंशिकता में आदमी को पहचान पाए आदमी कितना कितना फिट का है तो छः फिट का हाइट है सत्तर किलो वजन है क्या खाता है क्या नहीं खाता ये हम सब आँख नाक कान से देख पाते हैं लेकिन आदमी क्या बड़ी चीज़ है आदमी की हाइट क्या हो सकती है उसका स्वभाव क्या है और क्या होना चाहिए वो हम किसी भी प्रकार के सेंसेशन से पकड़ में नहीं आता है यही कुल मिलाकर के अधूरापन है ये बात ठीक से पकड़ में भाई तो अब हम पूरे इसमें क्या करने वाले हैं? उसमें समझने वाले हैं कि अस्तित्व में क्या व्यवस्था है और मानव का क्या रोल है जब ये बातें समझ में आती है विचार कंप्लीट होता है तो हम मानसिकता में परतंत्रता की जगह स्वतंत्रता होती है भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं आध्यात्मिक रूप से धर्म रूप से विज्ञान इत्यादि इत्यादि और भी कई सारे मुद्दे हो सकते हैं उन सभी मुद्दों पर हम स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकते हैं और उस अनुभूति का प्रमाण जीने में जब प्रस्तुत करने जाते हैं तो हर फल वो फल जो हमको चाहिए उससे संपन्न हो सकता तो है तो आदमी क्या चीज है आदमी हार्ड मास्क का पुतला है विज्ञान बोलता है कुल इतना ही है विज्ञान क्या बोलता है मानव क्या चीज है इट इज ऑनली द ब्रेन एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर देयर एंड ऑन दिस क्रिएट्स इल्यूजन दैट यू आर एन एंटिटी दिस इज वॉट द साइंस से टेलिंग है ना आप हार्ड मास का पुतला हो शरीर है आपका लेकिन आप एक विचार ही हो क्या हो आप? आप क्या हो आप एक विचार हो सिर्फ यदि विचार अधूरा तो आप कैसे पूरा हो सकते हो क्या लगता है आपको आपका विचार अधूरा रहेगा और आप पूरे हो सकते हो हाँ भाभी बताइए आपका विचार अधूरा लेकिन आप पूरा हो सकते हो क्या लगता है तो ये विचार की यात्रा हम करें या नहीं करें विचार को पूरा करें या नहीं करें क्या लगता है हाँ जी तो विचार की यात्रा पे चलें ठीक है ये बात तो विचार पूरा तो हम पूरे अभी देखिए एक छोटी सी और बात कर लें हमको तो लगता ही है ना हम सब में से सबको लगता है कि आपका विचार में तो कुछ अधूरापन है ऐसा लगता है या नहीं लगता है प्रॉब्लम इससे नहीं है कि आपका विचार अधूरा है प्रॉब्लम इससे है आपको कि आपको कोई पूरा विचार वाला आदमी ही नहीं मिला क्या कहा बच्चों में विचार पूरा हो पैदा होने से ऐसा मानना ठीक है क्या बच्चों में पूरा विचार नहीं होता है पैदा होते से। आप सब में भी विचार पूरा नहीं रहा पैदा होने से फेल्यूर इस बात का नहीं है कि आप अधूरे हैं इस बात से नहीं है कि आपका विचार अधूरा है फेल्यूर इस बात से है कि आपको अब तक कोई एक कंप्लीट विचार मिला ही नहीं कोई एक कंप्लीट विचार वाला मानव मिला ही नहीं हा याना ऊपर वाले लोग बताए हा याना क्या कहा मैंने कोई दोहरा सकता है क्या मैंने बात कहा माइक माननीय मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं ऊपर हाँ जी हाथ ऊंचा करिए जी सर इधर आप अपने आप को पूर्ण विचार मत मानते हैं या अपूर्ण बहुत बढ़िया बात इस उत्तर साहब क्या पाना चाहते हैं आपके ही प्रश्न का मैं प्रतिउत्तर चार रहा हूँ जो आपने कहा कि हर व्यक्ति विचारपूर्ण होता है या नहीं होता है संपूर्ण होता है या नहीं होता है बहुत बढ़िया तो दे आप दे अपने, दे अपने दे आप को क्या मानते हैं बिल्कुल मेरे पास मानव के सुख पूर्वक जीने के लिए सुख पूर्वक व्यवस्था संपन्न होने के लिए परिवार में न्याय और शांति के लिए प्रकृति में संतुलन के लिए जितना विचार चाहिए वो मेरे पास वो पूर्ण उत्तर है उसी के बाद उसी के बाद ये बात की जिम्मेदारी ली गई है है ना इसमें कोई अतिवाद नहीं है सुन के ऐसा लग सकता है कि हम बहुत बड़ बड़बोलापन कर रहे हैं जो विचार हमारे में बना है उसी को प्रमाणित करने के क्रम में उसी को जीने के क्रम में अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जैसा मैंने कहा कि ये पूरा जो अनुसंधान हुआ एक व्यक्ति है नागराज जी आदरणीय नागराज जी उनके साथ उन्होंने करीब तीस वर्ष का समय लगाया और इस बात का अनुसंधान उनको हुआ कि आखिर मानव में क्या चीज़ की कमी रह गई और उनके साथ संयोग हमारा बन गया हमारे पिताजी लोग जुड़े रहे तो हमारा संयोग बना करीब 25 वर्ष का समय हमने उनके साथ अध्ययन में लगाया अध्ययन में बहुत सारी बातें इन्फॉर्मेशन में हमारे पास हैं और उसमें से कुछ भाग हमने अपनी ज़िंदगी में उसको वेरीफाई कर लिया जिससे और कुछ भाग वेरीफाई होना भी बचा है उस पर काम कर रहे हैं लेकिन समझ रूप में अगर देखेंगे तो मानव के मानव क्या है मानव का सुख क्या है सुखपूर्वक जीने का डिज़ाइन क्या हो सकता है एक आदमी से लगाकर अनेक आदमी तक एक परिवार से लगाकर विश्व परिवार तक ये पूरी धरती किस प्रकार सुखपूर्वक जीत सकती है उसके सारे नियम कानून कायदे को मैं ठीक ठीक समझ गया हूं और उसके बाद हमने ये काम शुरू किया है ठीक है यह बात इससे कम में यह काम हो ही नहीं सकता है इससे कम में यह काम हो ही नहीं सकता है और इसकी तैयारी अगर यह घोषणा मैं यहां से करता हूं तो मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि इस बात का क्या मतलब होता है इसकी मैं इसमें कितनी जिम्मेदारी की बात है उस पूरी जिम्मेदारी से संपन्न होने के बाद ही ये बात आपके सामने की जा रही है बरहाल इन सब बातों को समझने के बाद जीने का जो क्रम है अब वो सजने के बाद है। तो सस्ता चला जा रहा है तो उसमें हमारा वेरिफिकेशन जो हम समझे हैं उसका वेरिफिकेशन होता जा रहा है और आगे कई सारे वेरिफिकेशन अभी आ, आगे होना बाकी है जी कुछ कहना चाह रहे थे बेटा कोई कह रहे थे नागराज जी कौन है मतलब मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और ये सब मेरे को कॉन्टेक्ट पता नहीं हाँ नागराज जी यहाँ पर अभी स शरीर नहीं है दो तीन साल पहले उनका शरीर पूरा हो गया 96 सिक्स के में उन्होंने ये जो मानव का प्रॉब्लम क्या है इस पर रिसर्च किया करीबन 30 वर्ष उनको लगा वह एक आध्यात्मिक परम्परा से आई फिर विज्ञान परम्परा में गए दोनों में जाकर उनको उत्तर नहीं मिला तो दोनों दोनों से उत्तर नहीं मिलने के कारण वो अपने से एक रिसर्च किए थोड़ा और चीज़ों को आगे घेरे में समझे जितनी बातें इन परंपराओं से आई थी उसको लेकर और आगे थोड़ा समझे तो कोई चीज़ें उनको पकड़ में आ गई कुल मिला के ये समझ में आया उनको कि मानव क्या चीज़ है इसको हम नहीं समझ पाए हैं इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे करेंगे तो जितनी बातें की जा रही है इसके मूल स्रोत तो नागराज जी हैं लेकिन मैं उनकी सुनी सुनाई बात को यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैंने सुबह भी कहा उन वो सुनना मेरा हुआ ही उसको समझना हुआ उसके आधार पर जितना मैं समझ पाया जितना मैं जी पा रहा हूँ उतनी बातों को आपके साथ शेयर करें तो ये किसी प्रकार से कट कॉपी पेस्ट वाला कार्यक्रम नहीं है ये भी ठीक बात तो जो कुछ भी बात हो रही है नागराज जी से ही समझे हुए हैं लेकिन समझ मेरी अपनी है स्रोत वही है है ना इस प्रकार से और आगे आगे चीजें बढ़ रही हैं, तो नागराज जी के बारे में समय समय पर आगे विस्तार से आपको बताएंगे बताएंगे चलिए तो ये जो बात हुई अब अपने को एक टटोलना चाहिए खुद में क्या हम भ्रमित ही रहना चाहते हैं या हम जागृति की ओर चलना चाहते हैं ठीक बात हो गई थोड़ा सा और बात कर रहे थे अस्तित्व में एक व्यवस्था है मानव का उसमें रोल समझना ही कुल मिला के जागृति है जागृति को रहस्यमय चीज मत मानिए अस्तित्व में क्या व्यवस्था है मानव के जीने के लिए मानव के पैदा होने के लिए मानव के मरने के लिए मानव के दोबारा बर्थ लेने के लिए नहीं लेने के लिए स्वर्ग लेकर नर्क लेकर जो भी कुछ हमारी कल्पनाएं दौड़ती हैं उन सब में मानव की क्या व्यवस्था है मानव के लिए क्या व्यवस्था है यह बात हमको समझ में आ जाए इसका नाम जागृति का भाग एक जागृति का भाग दो कि मेरा रोल क्या है जब तक हमको अपना रोल समझ में नहीं आता है तो हम उसका अपनी जिंदगी का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं जब तक हम अपना सदुपयोग नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे जो पैसे के बारे में आपने बात किया हम पैसे का अब तक सिर्फ उपयोग कर पा रहे हैं और अधिकतम हो तो दुरुपयोग कर पा रहे हैं हम सदुपयोग नहीं कर सकते हमारा लिमिट है वो जब तक मैं मानव होकर अपना सदुपयोग नहीं करूँगा तो ये टी शर्ट का कहाँ सदुपयोग कर लेंगे तो मानव का सदुपयोग हो जाए यह हमारी कामना है उसके लिए आवश्यक यह है कि मानव का रोल क्या है ये डेफिनेट हमको समझ में आना जरूरी है ठीक है यह बात और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं आ गया कि जीना क्यों और जीना कैसे कुल दो प्रश्न हैं एक जिंदगी में एक उम्र में आप बच्चों को यदि ये बात ठीक से सुनते हैं इतनी बात भी यदि सुन ली और उस प्रकार से यदि आप बच्चों को देखना शुरू कर देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपका शिविर तो सफल ही हो गया आपके घर में जो भी बालक हैं वो एक उम्र में ये प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हैं भले उनके पास ये भाषा हो या ना हो आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसको वो देखना चाहते हैं कि अच्छा ऐसा व्यवहार करना चाहिए उससे वो उत्तर पाना चाहते हैं कि जीना क्यों है जीना कैसे है ठीक ये आयु क्या होती है तो जैसा हमने अध्ययन किया उसमें समझ में आया कि 12 से 18 साल की आयु में ही बालक इन दोनों प्रश्न के उत्तर चाहते हैं और नहीं दे पा रहे ना कॉलेज में दे पा रहे हैं और उनको दोनों प्रश्न के उत्तर में एक ही उत्तर आता है कि केवल और केवल पैसे के लिए जीना क्यों पैसे के लिए जीना कैसे पैसे से जब कोई बालक 18-20 साल में ये निष्कर्ष बना लेता हैं कि जीना सिर्फ पैसे से पैसे में पैसे के लिए सुविधा में सुविधा से सुविधा के लिए ये निश्चित मानिए वो चलते फिरते आदमी के अंदर हमने आत्मा उसकी निकाल ली अगर कड़े शब्दों में मैं कहता हूँ तो हमारा फेल्यूअर है कि हमने 18 साल में बच्चों को मर्डर कर दिया वो मर गए आप खाली शरीर को कब दफनाना है कब जलाना है वो आप बाद में करते रहते हैं ये बड़ी बात है अगर ये ठीक से समझ में आ जाए तो एक आयु में इसका उत्तर होना जरूरी है वरुण भाई नहीं तो जिंदगी भर हम पैसे के लिए दौड़ते रहेंगे तो ये समझ में आ जाए कि ये दो प्रश्न का उत्तर का आयु क्या है क्या आयु है क्या हम इस उत्तर को 12 से 18 साल में सुनिश्चित कर पा रहे सही उत्तर को उत्तर को तो बनाई लेता है आपको देखता है आपके आजू बाजू वाल देखता है टीचर को देखता है किसी हीरो को देखता है किसी नेता को देखता है किसी न किसी को रोल मॉडल मानता चला जाता है और निष्कर्ष बनाता है कि आखिर जिंदगी क्या है आप सब अपना पुराना फ्लैशबैक में जाइए आज आप जैसे भी हैं जो भी काम कर रहे हैं ये कभी आपने इसी आयु में तय कर रखा था कि मेरे को कुछ बड़ा आदमी बनना है अच्छा आदमी बनने की जगह बड़ा आदमी बनना है ना और बड़ा आदमी की जो भी परिभाषा हमको जिस भी जिस भी परिवेश में रहे जैसी भी और अपनी जैसी परिस्थिति थी, थी उसमें दोनों को मिलाकर हमने कुछ ना कुछ ताना बाना अपनी जिंदगी के लिए बना लिया ऐसे सारे ताने बाने हमारे लिए समस्या का कारण बने हुए हैं तो यह ठीक ठीक समझ में आ जाए कि जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर ही शिक्षा विधि है ये उत्तर के बाद ही मानव का ये जो आचरण निश्चित होता है और मानव का आचरण निश्चित होता है तो फिर ये मानव में कर्म करने में स्वतंत्रता आती है जो पहले सी थी फल भोगने में भी स्वतंत्रता प्राकृतिक विधि से ही होती है क्योंकि प्रकृति में एक नियम है ही हम सबको मानव के संदर्भ में नियमों का अध्ययन करने की आवश्यकता है मोटी मोटी बात यहां तक ठीक हो रही है कोई इसमें दिक्कत लग रही हो तो बताइए हाँ जी और यहां तक जितने प्रश्न उसको कर लीजिए ये जितनी बात की ठीक हाँ जी थोड़ी देर हाथ ऊपर रखेंगे होल्ड करके तो उसको दिखेगा ट्रेनिंग चल रही उनकी तो पैसे का क्या महत्व है ये बहुत ठीक प्रश्न है हमारी प्रायोरिटी जो होती है पहला प्रश्न वही होता है संबंध का क्या महत्व है मानव का क्या महत्व है कल्पनाशीलता का क्या महत्व ये सारे प्रश्न बनते हैं पैसा बराबर क्या सुविधा सुविधा <coughs> तो मानव को सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए इसमें मेरी भी सहमति है हम सबको सुविधा चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। लिखो यहां पर ठीक है सुविधाओं के लिए और भी कुछ चीजें चाहिए चीज़े। सुविधा अकेले में तो मिलेगी नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि सुविधा चाहिए तो सुविधा के लिए क्या चाहिए पैसा पैसा और पैसा कहां से आता है बिजनेस या जॉब दूसरे लोगों से आता है और बिजनेस में कैसे करना है रिलेशन बनाकर रखना है कि रखना आजकल सारे बिजनेसमैन बोलते हैं सर वी डोंट वर्क फॉर मनी वी वर्क वी आर वर्किंग फॉर रिलेशनशिप कितना अच्छे बात कर करें <laughs> तो रिलेशन शब्द का प्रयोग वो भी करते हैं और रिलेशन क्या के लिए चाहिए उनको तो सुविधाओं के लिए क्या चाहिए संबंध सुविधा और सुविधा की पूर्ति के लिए संबंध के बाद वो भी करते हैं एवरी वन नाउकिंग संबंध ठीक रखना जरूरी है तो बिना संबंध के सुविधा नहीं हो सकती है हाँ, नहीं हो सकती ना अकेले जंगल में जाकर सुविधा अभी ये भ्रमित मानो लाल पेन लिखा ना लाल का मतलब ये भ्रमित मानो ब्लैक में लिखूंगा तो समझ लेना कि आप जागृत मानो अभी तो दो तरह के समझ लेते हैं फिर इनकी कैटेगरी करेंगे आगे चल के अभी दो मोटा ब्रॉड कैटेगरी करें तो भ्रमित मानो देखो इस तरह ही गया है ना मान लो पूरा एक जंगल में भरपूर भर सब वनस्पति लगी है और सब कुछ लगा कोई दूसरा आदमी नहीं है तो पैसा मिलेगा तो क्या हो गया जरूरी मजबूरी क्या हो गया यार पैसा चाहिए तो लोग चाहिए दुकान लोगों से मिलना पड़ेगा तो ना यू नीड टू तो हैव रिलेशनशिप नहीं तो नहीं तो मम्मी भी दूध नहीं पिलाती तो सुविधा चाहिए मम्मी चाहिए नहीं चाहिए कई सारे लोग बोलते हैं कि अब सुविधा के लिए मम्मी चाहिए चाहिए अभी कई सारे लोग बोलते हैं कि सुविधा के लिए पत्नी भी चाहिए नहीं करते लोग इस हमारे यहाँ बहुत दिन पहले यहाँ यहाँ एक लड़का रहता था अमोल नाम का उसको मैं बार बार याद करता रहता हूँ बहुत ईमानदार आदमी था है अभी नई नई शादी वाले लोग थोड़ा दिल पर पत्थर रख के सुनना नहीं। नहीं। जिनकी होने वाली वो भी सुन लेना कहीं बैठे थे यहाँ पर भी कि चले गए हाँ गए शायद ईमानदार होना भी ज़रूरी है तो वो गौशाला में काम करता था बीच बीच में आके खड़ा हो जाता था मेरे पास भैया क्या हो गया मेरी शादी करा दो भैया है ना मैं क्या हो गया तेरे को शादी की पड़ गई बोले रोटी नहीं बनने की अब अब मेरे से रोटी नहीं बनती है कोई शादी करा दो तो साफ साफ एजेंडा एकदम साफ रोटी चाहिए इसलिए बीवी चाहिए अब ये एक सुविधा ऐसे तमाम सुविधाएँ हमारे घर में वंशाल चाहिए सुविधा ही है हमारे वंश परंपरा कौन चलाएगा भाई सुविधा ठीक मैं कमा नहीं सकती हूँ या कमा नहीं सकता हूँ तो पति मिल जाए वो पत्नी मिल जाए वो कमा ले सुविधा कोई हमको मारपीट ना करे सेफ्टी से मैं जी सकू सुरक्षा रहे सुरक्षा क्या है प्रकार की सुविधा तो हमारे में तमाम लोग शादी इसीलिए कर रहे हैं लेकिन ऐसा बोल नहीं रहे इसलिए अमोल भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार कि बड़े ईमानदार आदमी अभी यहाँ काम नहीं करते चले गए अगर ऐसा साफ साफ बोलने लगो तो आधी शादी तो यूं ही नहीं होगी आधी शादियां तो यूं ही नहीं होगा जनसंख्या कंट्रोल तुरंत हो जाए तो यही है है ना तो अभी क्या है चाहिए तो सुविधा सुविधा का एक सोर्स है लोग अब यहां संबंध शब्द लिख रहा है लेकिन लोग हैं बात वो भी संबंध की करते हैं क्योंकि शब्द तो लिमिटेड है ना हम भी संबंध की बात करते हैं लोग बोलते हैं हाँ हम हाँ, समझ गए कुछ नहीं समझे जब भी आप समझते हो तो आप संबंध को सुविधा के अर्थ में देख रहे हो है ना रिलेशनशिप इज फॉर फैसिलिटी ओनली और ये समझ गए कि किस प्रकार से सुविधाओं को संबंध पूर्वक पाया जा सकता है तो उसको बोल देते हैं लोग समझ तो शब्द तीनों उपयोग हो रहे हैं शब्द यहाँ पर तीनों उपयोग हो रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी देख लीजिए क्या है बहुत अच्छा पति मिल जाए बहुत आपको प्यार करे स्नेह करे और लेकिन उसके पास खाने को नहीं हो खिलाने को नहीं हो तो क्या हो ए, प्यार व्यार से कुछ नहीं था, रोटी तो ले आ क्या? क्या हो गया भाई प्रधानमंत्री का कॉल आ गया जी ठीक है ये बात ये बात समझ में आई तो उससे अधिक नहीं सोच पा रहे हैं हां जी हां चाहिए ना मैंने तो मना ही नहीं किया लेकिन अभी एक भ्रमित मानव का कुछ फिल्म खोल रहे हैं उससे आपको दिखेगा क्या हो रहा है अभी देखेंगे जितने भी अच्छे रिलेशन हो उसमें शिकायतें हैं या नहीं हैं हा या ना उम्र बढ़ने से हमारे बीच में शिकायतें बड़ी हैं या घटी हैं बड़ी है या घटी है बड़ी है उसमें क्या है कंप्लेंट क्या है कंप्लेंट को अगर ठीक से सुनो तो यह समझ में आता है कि हमको यूज कर लिया गया क्या कंप्लेंट है कि आप हमको यूज एंड थ्रो देख रहे हो लेकिन जीना क्यों जीना कैसे यदि उत्तर नहीं है आदमी के पास तो जिंदगी सिर्फ शरीर ही है और वास्तविकता सिर्फ शरीर है तो आवश्यकता सिर्फ सुविधा है और सुविधा के लिए दूसरा मानना चाहिए है ना उसके लिए कोई समझने की बात भी हम कर रहे हैं तो कहानी कैसी एकदम उल्टी हो रही है ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आना चाहिए आज सारा शिकायत यही है जितने दिन का लंबा साथ हो गया उतना लंबा विरोध हुआ या नहीं हुआ दादा आप बताओ कितने साल हो गए शादी को देखिए कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है ये तो एक चर्चा के लिए हम बात कर रहे हैं है ना इसलिए दिल पे मत लीजिए पर्सनल मत लीजिए सामान्य बात है लेकिन यदि पर्सनल ले लेंगे तो आपका भला हो जाएगा हम्म <laughs> तकरीबन 38 साल हो गए 38 साल हो गए 38 साल में पत्नी के साथ विरोध या घटा ना सर वो तो प, निरंतर से ही है <laughs> चलो इसमें भी समझौता कर लेते जैसा पहले दिन था वैसे ही बना रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब उसकी मात्रता इतनी इतनी बढ़ गई कि अब उसमें बातचीत की जरूरत नहीं होती ज्यादा ज्यादा पुराना रिश्ता होने के बाद बातचीत थोड़ी करनी पड़ती एक बार हो गया काम खत्म हो गया आदमी पूरा जमीन के अंदर 100 फीट नीचे चला जाता है तो ये क्या हो गया जेन्यनली काम किया काम जेन्यनली नहीं किया ऐसा नहीं है पूरी निष्ठा से काम किया पूरी मेहनत लगाई, पूरा ध्यान रखने की कोशिश की लेकिन जितनी जानकारी थी उतने में ऑपरेट किया इंफॉर्मेशन ही कम थी ज्ञान ही कम था तो हम क्या कर लेते तो जितनी इंफॉर्मेशन थी उसमें काम करके ये निकल गया है कि कुल मिलाकर जितने दिन का संबंध हो गया अभी विरोध बड़ा ही है शांता बताओ हाँ या ना ये बच्चों से पूछ देते हैं मम्मी के पति जितना कमिटमेंट पांच साल की उम्र में छह साल की उम्र में सात साल की उम्र में था उसमें भी घट घटोती हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है मम्मी कोशिश नहीं कर रही क्या ये कोशिश नहीं करती हैं क्या कर ही रहे हैं दोनों जेनली कोशिश करते हैं अज्ञानतावश इसलिए सफल नहीं हो पाते तो हर आदमी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहा है और कंप्लेन बढ़ रही है जीने का स्वरूप उतना सही है सुविधा इज द फर्स्ट प्रायरिटी सुविधा के लिए संबंध और सुविधा संबंध सुविधा के लिए कैसे संबंध को उपयोग करते हैं उसी को समझ करें नेटवर्क मार्केटिंग चाहे जो भी हम अभी प्रचलित जो भी धाराओं की बात करेंगे सब जगह इतने हो रहे हैं इसको कह रहे हैं भ्रमित मानव अभी इसको ठीक ठीक समझते हैं तो मानव की जिंदगी की सफलता किस बात से है मानव की जिंदगी की सफलता क्या इस बात से है कि कितना सामान हमने इकट्ठा किया कितना दूध आपने प्रोडक्शन किया गौशाला भाई कितना दिल्ली में बेचा इससे सफलता का आंकलन करेंगे हाँ या ना इस बात से तो सफलता नहीं है क्योंकि हम सफलता को पहले से फिक्स कर रहे हैं कहाँ पर है विचार में समाधान हो जाए यही सफलता है विचार में क्या हो जाए मतलब जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर ठीक ठीक मिल जाए विचार में समाधान हो जाए ये पहले घाट की सफलता है अगर इसको एजेंडा बनाते हैं अगर इसको एजेंडा बनाते हैं ठीक तो पहली प्रायोरिटी क्या हुई हमारी जिंदगी का दिशा में पहला प्रायोरिटी क्या हुआ है ना विचार बना तो क्या चीज बनेगा प्रायोरिटी क्या बनी समझ पहला मुद्दा बात ठीक समझ में मारी समझना समझना विचार संपन्न होना विचार में समाधान होना मानव क्या है मानव का रोल क्या है अस्तित्व में व्यवस्था क्या है हमको जीना क्यों है जीना कैसे है ये सारे उत्तर को हम बोल रहे हैं समझना ठीक और पूरा समझना ही समझना होता है, अधूरा होता नहीं है पूरे का मतलब यह होगा कि अस्तित्व में एक व्यवस्था है मानव का एक रोल क्या है ये दोनों अगर ठीक ठीक बैठ गए तो हमारे को समाधान हो गया समाधान किस स्वरूप का होता है उसको भी ठीक ठीक समझ लेते हैं समाधान होगा तो तार्किक भी होना है होना है कि नहीं होना है विचार यदि आपके पास कंप्लीट होता है तो उसमें तर्क संतुष्ट होगा कि नहीं होगा तार्किक भी होना है व्यवहारिक भी होना है तर्क में भी पूरा पढ़ना चाहिए व्यवहार में पूरा पढ़ना चाहिए और बताइए और, और अनुभव में आना चाहिए और वैसा जी सकना चाहिए और वैसा सबके लिए हो जाए इसको कह रहे हैं समाधान तो तार्किक व्यवहारिक अनुभव और प्रैक्टिसबल हो और यूनिफॉर्म हो यूनिवर्सल हो, हो सबके लिए हो यदि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होता है या मतलब कह रहे हैं जमने लगता है तो धरती पे जहाँ पर भी पानी हो उसके लिए एक जैसा नियम है अलग अलग नियम है तो यूनिवर्सल नियम जब भी होगा तो यूनिवर्सल होगा और यूनिवर्सल के साथ साथ तर्क में लॉजिक भी सेट होना चाहिए प्रैक्टिसेबल होना चाहिए फिजिबल होना चाहिए ऐसे विचार से संपन्न हो जाते हैं इसका नाम है समझ तो मैं अब शरीर यात्रा का आयकर लगाता हूं समझने के लिए मेरी टॉप रेटिंग हो गई यहां पर आप लोग आए मेरे को बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपने घरों में जहाँ रहते हैं हाँ जहां पर आप रहते हैं वो निश्चित रूप से यहां से बेहतर सुविधा में आप रहते हैं और आप एक प्रकार की असुविधा उठाकर यहां पर रह रहे हैं क्योंकि आप सुविधा के लिए नहीं आए मेरा ऐसा मानना है ये ठीक है या नहीं हाँ या ना आप सुविधा के लिए यहां नहीं आए आपको बेहतरीन सुविधा मिलती रहे फाइव साल मिलती रहे और आपको सात दिन में कुछ समझ में आए आप दो तीन दिन बाद ही टिकट कटाना सोचना शुरू करेंगे कितनी भी सुविधाओं को देकर आपको हम यहां रोक सकते हैं आप सुविधा के लिए नहीं आए भले आपको यह नहीं पता था कि समाधान के लिए आए है ना भले नहीं पता था शब्द तो अभी मिल रहा है लेकिन फिर भी चाहत चाहत रूप में सुविधा नहीं है आज भी जबकि आप ही एक, एक तरफ बाहर निकल के कहते हो ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया बातें करने से क्या होता है पैसा से काम आता है यह भी बोलोगे थोड़ी देर बाद बाहर जाके उसके बावजूद भी आप आए यहां पर इसलिए नहीं हो देखो क्या ब्यूटी है आपकी है कि नहीं तो आप समझने के लिए आए हो, यहाँ पर आए हो या ज़िंदगी में आए हो, है ना जिंदगी भी समझने के नाम है अगर हमारे लिए ये समझ में आ जाए कि समझना प्रायोरिटी है समझना प्रायरिटी है तो समझना कैसे होगा अब ये वाली बात चलेगी तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बालक का अधूरा होना प्राकृतिक है और बालक का पूरा होने का कार्यक्रम शिक्षा विधि से तो हमारा सबका फेल्योर इस बात से नहीं है कि हम अधूरे हैं बल्कि हमारा फेल्योर इस बात से कि हम अधूरे रहे और हमको कोई हमसे अधिक पूरा मिला नहीं तब यह बात समझ में आई कि संबंध की आवश्यकता है कई के लिए संबंध कई के लिए चाहिए क्या बात है देखिए बढ़िया बात हो गई। अब समझने के लिए संबंध ठीक है यह बात सीटी मार रहा भाई यह बात सीख समझ में आई संबंध के लिए पति पत्नी के लिए बाप बेटा बाटा के लिए मां बेटा काय के लिए बोल नहीं रहे लोग भाई भाई काय के लिए मित्र मित्र के लिए बात समझ में आई और संबंध को निर्वाह करने के लिए क्या चाहिए संबंध को निर्वाह करने के लिए क्या चाहिए तो समझ समझ के लिए संबंध और संबंध को निर्वाह करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है आपके प्रश्न का छोटा सा प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर है बात ठीक से बैठा अगर समझ नहीं है तो पैसे का क्या सदुपयोग करेंगे हम सब संग्रह करना चाहते हैं क्या नहीं लेकिन पैसे का यदि सदुपयोग नहीं पता है तो सोचते हैं आज पता नहीं कल को पता चल जाएगा इसलिए रख लो हमको नहीं पता चलता तो हम अपने बच्चों के लिए रख लेते हैं है ना चाहत में कोई गलती नहीं है लेकिन सदुपयोग नहीं है इसलिए वो संग्रह होता है जिस दिन सदुपयोग समझ में आता है उस दिन के बाद संग्रह बंद हो जाता है जी ये पहला उत्तर ठीक से पहुँचा तो जागृत स्थिति में भाई माइक मैन एक प्रश्न जो जियो और जीने दो कहाँ से मैं बोल रहा हूँ सर हाँ जी जियो और जीने दो और जीने दो और जियो दोनों का सर थोड़ा सा क्लियर करेंगे ठीक है आगे बताएंगे भैया आप नोट कर लीजिए इसको आगे बताएंगे <laughs> अभी यहाँ पर कंटेक्ट आ नहीं रहा है बाद में कर लेंगे इसको जी माइक माइक दीजिए वहाँ पे दीजिए यहाँ दीजिए जहाँ देना वहाँ दीजिए दो दो जगह चाहिए आराम से वन बाय वन करते हैं कोई दिक्कत नहीं हाँ यहां जैसे संबंध के बाद हमने इमीडिएटली सुविधा को कनेक्ट कर दिया हाँ तो आई थिंक उसके बीच में भी कुछ ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए क्योंकि संबंध जो पूर्ण होगा वह व्यवहारिक वारी, व्यवहारिकता में ही होगा सुविधा तो आई थिंक हम लोग के शरीर की आवश्यकता है वो जी संबंध की आवश्यकता समझ बिल्कुल पहले क्या लिखा जी क्या लिखा देखा समझ समझ के बाद ही संबंध समझ में आया समझ के आधार पर ही व्यवहार कुशलता ही इसको बंद कर दीजिए भैया छोटे वाले को आपको कूलिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा वो चिटकने लगा दीजिए तो समझ समझ के आधार पर ही संबंध क्या है क्यों है समझ में आया उसको नीपते कैसे हैं समझ में आया उसको ऑब्जेक्टिव क्या है समझ में आया जैसे मैंने कहा कि मैं अधूरा हूँ तो मेरे को एक संबंध चाहिए जिसमें मैं पूरा हो सकूँ तो पूरे होने के लिए संबंध है और लेकिन जब इसको व्यवहार करने जाते हैं तो सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे आपके साथ ही हो रहा है कि आप यहाँ पर बैठे हो तो बीच बीच में पानी भी चाहिए आपको कि खाली संबंध उसके आधार पर समझ को पहले जाएँ आप बताओ तो कोई बैठने की जगह चाहिए बैठने की जगह तो लोग बोलते हैं झाड़ के नहीं चाहिए पढ़ाओ तो, तो पढ़ लेंगे ठीक बात है झाड़ भी तो चाहिए क्या नहीं चाहिए तो कहीं बैठने की जगह चाहिए झाड़ चाहिए उससे बेटर है कि हम कोई ऐसी जगह आ गए पर ज़्यादा ध्यान आपका बने कम समय में ज़्यादा ध्यान हो जाए तो सुविधाएँ हमको चाहिए चाहिए लेकिन कह के लिए चाहिए संबंध के निर्वाह करने में समझ हो जाने के बाद सुविधा चाहिए ठीक है ये बात तो उस भाई का उत्तर ये निकल के आया कि सारा पैसा एक प्रकार की सुविधा है और ये सुविधा समझ संपन्न होने के बाद सदुपयोग है समझ संपन्न नहीं हुआ तो दुरुपयोग है ठीक है इतनी बात तो मैं जैसे कह रहा था कि आप सभी लोग हाँ भाई कुछ कर रहे थे तो समझ के लिए संबंध है हाँ अगर आपकी समझ और संबंध मतलब जिनसे संबंध है उनसे आपकी समझ मतलब आप समझ अपनी पूरी करना चाहते हैं आप उस दिशा में और आपके संबंध वाले ही रोकते हैं हाँ जी कि वो समझ पे ना बढ़ो आगे ठीक बात तो क्योंकि डर गए अच्छा आदि काल से एक डर है क्या डर है ज्ञान नाम का शब्द आते से घबराहट जाती दो तरह की दो तरह की स्थिति एक तो होता ज्ञान के नाम से हम रहस्य में चले जाते कल्पनाशीलता में कहाँ घुस गए रहस्य में ज्ञान के नाम पर कई महिलाएँ डर जाती हैं कि जैसे ही ज्ञान के राह पे चलेगा ये बीबी छोड़ेगा बच्चा छोड़ेगा सन्यास हो जाएगा त्याग हो जाएगा इसलिए डर जाते हैं ये पहला कार्यक्रम धरती पर ज्ञान के नाम पर हो रहा जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठ कर सुन सकता है फिर भी महिलाएँ घबराती रहती है ऐसा तो नहीं त्याग हो जाएगा तपस्या हो जाएगी भाग जाएगा तो हम लोग ज्ञान के नाम से सबसे ज्यादा घायल हैं, है ना एक बार आतंकवादी नाम से हम इतने घायल नहीं हैं ज्ञान के नाम पे क्या घायल है दो दो तरीके से घायल घायल एक घायल ही का प्रकार होता है रहस्य ज्ञान शब्द आते से ही है ना ज्ञान शब्द आते से ही कोई ना कोई रहस्य ठीक एकदम साफ सुथरा है अस्तित्व में ज्ञान होना है अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है सब ट्रांसपेरेंट है एकदम खुला हुआ किताब है हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम सब कल्पना विधि से देखते हैं कल्पनाशील हैं। तो कल्पनाशीलता की जब तक तृप्ति नहीं होती है जब तक कल्पनाशीलता में वास्तविकताओं का ठीक ठीक अध्ययन नहीं हो पाता है हम चीजों को देख ही नहीं पाते हैं एक छोटा उदाहरण कर लेता हूँ है ना कि जैसे आपको यदि आपको पता है कि आपको कार नहीं खरीदनी कभी क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप कार खरीद पाओ आपके सामने से कार गुजरती रहती है आप कार को ठीक से देखते ही नहीं हो देख ही नहीं पाते जिस दिन आपको कार लेनी होती है उस दिन के बाद कार देखना शुरू होती है फिर आपको देखा जाता है कोई सा मॉडल का आप कर लेते हो कि है ना एक मॉडल आपने देख लिया मान लो थोड़ी देर वेगन आ रही तब आपको दिखने लगता है कि वेगन आर कितनी बिक रही है शहर में यार तब आपको दिखने लगता है कि तो हम सब आँख होते हुए भी आँख से नहीं देखते हैं हम सब देखते कैसे हैं कल्पनाशीलता से इमेजिनेशन कल्पना से, से. कल्पनाशीलता में तो सच्चाई वो जैसे माँ माँ बच्चे के लिए पूरे समय हर वो काम करती है जो करना चाहिए लेकिन क्या बच्चा उसको देख पाता है तो शिक्षा का पहला घाट हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं पहले घाट में हम उनको बताते हैं कि माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया एजुकेशन का पहला काम है तब जाकर बच्चे को वो दिखने लगता है तो बच्चे मानव में एक एक ब्यूटी है वो कल्पनाशील है कल्पनाशीलता को यदि चैनलाइज नहीं करोगे तो वास्तविकता उसको नहीं दिखती है आपका कई मित्र आपको शिकायत करते हैं क्या आदमी आया तेरे सामने से मैंने निकलू तूने मैंने इतना हाई हाई किया तूने देखा था नहीं है ना आँख भी खुली हुई थी देख भी मेरी तरफ रहा था लेकिन दिखता नहीं है जैसे यहीं पर आप अभी बैठे हो आपको यहाँ बैठे बैठे बैठे भी कभी, कभी कभी मैं दिखा देता हूँ कभी कभी आपके घर का नल दिखा देता है कभी कभी वो प्रतिज्ञा दिखा देता है गैस की टंकी बंद करके आई कि नहीं आई अब उनको गैस की टंकी दिखाई देने लगती है ठीक अगर कोई खुला रहेगा तो क्या होगा वो दिखाई देने लग जाएगा और पति तो ध्यान पेरे देते नहीं थे चलो चलो करके ले आए यहाँ पर अब कहानी आधा घंटा तो उलझ गई यहाँ बहुत सारी बात निकल गई तो मानव में कल्पनाशीलता है हम सब सब चीज़ें कल्पनाशीलता से देखते हैं जैसे आप वहाँ से यहाँ देख रहे हो तो आंख तो आपका उतना ही काम कर रही है लेकिन देखते आप अपनी चॉइस से हो आपका मन पड़ा तो मेरे को देखते हो आपका मन पड़ा तो मेरी बात को सुनते हो आपका मन नहीं पड़ा तो आप कूलर की आवाज़ सुनने लगते हो बाहर टकटक हो रही है उसको सुनने लगते हो आपका मन पड़ा तो आप मेरे को देखते हो नहीं तो सामने वाले खोपड़ी देखने लगते हो कि ठीक से धोया कि नहीं धोया तो ये तो आपका अपना ब्यूटी है तो ये समझ में आ जाए कि आप सभी यहां पर समझने के लिए आए हो ऐसा मेरा मानना है ये ठीक है हा या ना आवाज कम आ रही है आप जहां जीते थे ज्यादा अच्छी सुविधा में जीते थे या सुविधा कम है जितना हो सका किया गया है आपको कोई भी सुविधा की कमी पड़े आप जरूर बता देना क्योंकि आप सुविधा के लिए तो आए नहीं हो और जो कुछ भी आपके मन में सुविधा की कमी को लेकर जरूर बताइए क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि जितना हम कर सकते थे बेहतरीन करके कर रखा हुआ है तो आप बता के अपना पेट हल्का कर लेना आपके मन में कोई गुबार नहीं रहना चाहिए हाँ जी कुछ सुविधा के बारे में बता रहे हैं ये मन ऐसा क्यों करता है <laughs> मन है क्या कि इतना विचलित होता है ऐसा अपने बस में क्यों नहीं रहता बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जब तक आप अपने को समझोगे नहीं मन आपके बस में नहीं आता है जी हमने क्या किया मन को कई जगह लगाने की कोशिश की उसको लंच के बाद बात करेंगे मोटी मोटी बात करें भगवान में लगाओ तो नियंत्रित होगा हमको भगवान मिले नहीं आज तक जी पैसे में लगाओगे तो नियंत्रित होगा पैसा मिला लेकिन मन नियंत्रित नहीं हुआ मनोरंजन में लगाओ तो मन नियंत्रित होगा लेकिन मनोरंजन के सारे साधन घर में लेकिन मन फिर भी पकड़ में नहीं है। नहीं आया आया मन को क्या चाहिए तो दीदी अब शुरू हो जाएगा मन लगना अगर यह प्रश्न आपकी आवश्यकता है आवश्यकता के आधार पर मन लगता है तो अभी ठीक से सोचिए आपकी जिंदगी की जो भी उम्र है जो भी परिस्थिति है जो भी आप काम करती है नहीं करती है उससे मतलब नहीं है यह प्रश्न का महत्व आपकी जिंदगी में आज भी उतना है या नहीं है यदि है यदि आप इसको देख पाते हो जी। तो आज से अभी से हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और देखिए कितना खूबसूरत है कि अभी हम परिचय से राजा बंदा कई दिनों से कर रहे हैं सैकड़ों तो कर चुके हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे धीरे सब लोगों के अंदर ये प्रश्न जागृत होता जा रहा है लोगों का मन लगने लगता है, जी। है ना हो सकता है किसी भी कारण से आए तो हमारी हमारा मन हमारी आवश्यकता पर लगता है आवश्यकता को ठीक से पहचानने की जरूरत है आवश्यकता हमको तीन चीज़ों की है समझ की है संबंध की है सुविधाओं की है, तीनों तरह की आवश्यकता है इसमें प्रायोरिटी तय करने की जरूरत है कुछ नहीं करना है आपको छोड़ना कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ भी छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहे हैं सारी महिलाएं दीदियां ये सब आंटी ये सब चिंता मुक्त हो जाओ कुछ भी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं यदि कोई छोड़ने की बात कर रहा तो उसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है आपके साथ मन लग रहा उसका हमारा काम जोड़ने का है है ना ये बहुत आरोप हमारे पे लग रहे हैं आजकल कि भैया कुछ तोड़ दे रहे हैं तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं नहीं तुम्हारा टेबल अटक गया चलो चलो चलो कोई बात नहीं ऑटोमेटिक कर दिया उन्होंने सर ब्रेक का टाइम हो गया तो यहाँ पर किसी को नहीं कह रहे आप ऐसे आइए आप ऐसे मत आइए आप ठीक से एक बार निर्भीक होकर सुनिए समझिए कि मानव को जीना कैसे है अपनी कंडीशन लगा के सुनते हैं आप अपनी मजबूरियों से सुनते हैं तो जब पहले से मजबूरी स्वीकार कर ली तो समझ में मजबूरी का अर्थ में कुछ आ नहीं पाते हैं तो गेट बड़ा छोटा कर रखा है हमने डर डर के थोड़ा एक बार खोल दो ना उसको देखते हैं क्या आ जाएगा कौन सा भूत आ जाएगा क्या हो जाएगा तो इतने निवेदन कर रहे हैं अगर बाकी के हमको साढ़े दिन का सदुपयोग कर है एक बार बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ वन टू वन बात करें दिल से दिल की बात करें और ये सारी कंडीशन को बाद में देखते हैं एक मानव क्या चीज़ है उसका ब्यूटी क्या हो सकता है किस प्रकार से एक हाइट होता है आदमी का जीने का और उससे कम में हम सुखी नहीं हो सकते हैं है ना और बच्चा इतना हाइट के साथ जीना चाहता है आप देखिए आपके साथ बच्चे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं आपके अपने पैदा किए हुए पड़ोसी क्यों जुड़ेंगे वो तो अलग बात है क्यों क्योंकि उनको एक समय दिख रहा है कि आपके पास वो हाइट नहीं यार आप तो लिमिट कर गए अपने आपको और वो अभी भी उससे उस लिमिट से बाहर जाना चाहते हैं तो क्या हाइट होगी है ना वो हाइट कहीं नहीं कहीं वो पहुंचना चाहते हैं अस्तित्व तो में मानो का क्या रोल है हम उनको कुछ कुछ प्रोग्राम पकड़ा देते हैं नोट कमा लेना स्टील फैक्ट्री का मालिक बन जा कंप्यूटर का ये दुकान खोल ले ये बहुत छोटे छोटे हमने बना दिए उसकी बड़ी चीज़ों को ले जाके हमने छोटे छोटे में बिठा दिया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्यूटर नहीं चाहिए स्टील नहीं चाहिए जो भी चाहिएगा चाहिएगा लेकिन ये ज़िंदगी को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो केवल और केवल एक कारण है पाँच साल आठ साल में बच्चा अपनी माँ को रिजेक्ट कर देता है उसको लग जाता है कि जो मेरे अंदर कल्पनाएं हैं उसकी पूर्ति करने की योग्यता माँ में नहीं है तो माँ को रिजेक्ट कर देता है उसका इंडिकेशन हमको मिलता है माँ बोलना शुरू करती है, देख आंध दे तेरे पापा को तेरे पापा को बताता हूँ बताती हूँ आंधे तेरे पापा को इसका मतलब है कि माँ अपने हथियार डाल दिए बच्चे ने उसको रिजेक्ट कर दिया है थोड़े दिन बाद वो पिताजी के जुड़ा रहता है और पिताजी को शुरू कर आंधे तेरे चाचा को बताऊंगा तेरे चाचा को हाँ वो नहीं करेगा किसी पे दोष नहीं है अब वो इंडिकेशन है कि पिताजी ने गुटने डाल घुटनेक दिए हैं अब चाचा के भरोसे चली गई चीजें चाचा ने भी पकड़ लिया है ना वो टीचर के पास चली गई टीचर के पास से निकल के रोल मॉडल के पास चली गई वो फिर रोल मॉडल इतनी दूर बैठ गए कभी मिलते ही नहीं है, है ना इस प्रकार से दिखता है कि एक बच्चे का जो हाइट है जो जितना फैलना चाहता है जितना जीने को समझना चाहता है उसको हम संकुचित कर देते हैं हमको ये समझ में आ जाए कि हर बालक है ना केवल और केवल इन दो प्रश्नों के उत्तर से संपन्न होना चाहता है उसके लिए स्टडी मटेरियल इतना ही है अस्तित्व में क्या व्यवस्था है मानव का उसमें रोल क्या है अगर ये दोनों चीज़ें ठीक ठीक समझ में आती हैं किस प्रकार से समझना हुआ तार्किक व्यवहारिक अनुभव में आना उसको प्रैक्टिसबल होना और सबके लिए यूनिफॉर्म होना यदि ये ठीक से बैठता है तो विचार में समाधान होता है फिर एक आदमी विचारपूर्वक जीता है तब जाकर उसका चॉइस क्या है ये पता चलता है आज आप जो जी रहे हो आपकी चॉइस में जी रहे हो या नहीं जी रहे च्वाइस पे जी रहे हो या मजबूरी में जी रहे हो आवाज नहीं आ रही है च्वाइस पे या मजबूरी में है अभी तक आप च्वाइस पर जियो या मजबूरी में हैं आवाज नहीं आ रही है कितने लोग लगता है कि वो चॉइस से जी रहे हैं चार छ पाँच सात आठ नौ दस वेरी गुड वे कितने को लगता है कि मजबूरी में जी रहे हैं बहुत बढ़िया बाकी लोग जी नहीं रहे जिन लोगों को चॉइस पे जीते हैं जिन जो लोग चॉइस पे जी रहे हैं उनसे फिर से हाथ उठाइए दीदी आप बोल रहे हैं चॉइस से जीते हैं। ये सरकार अपने आप में व्यवस्था है क्या व्यवस्था ये सरकार अपने आप व्यवस्था है क्या व्यवस्था आप इसमें चॉइस से जी रहे हैं मजबूरी में आवाज नहीं आई दीदी कह रहे मजबूरी में जी रहे हैं कोई बात नहीं प्रश्न का उत्तर ठीक कर लीजिए अब फिर से पूछता हूँ आप च्वाइस में जी रही है मजबूरी में और सिचुएशन लाए पॉल्यूशन जिस प्रकार बढ़ गया उसमें आप चॉइस है मजबूरी में बहुत बढ़िया चॉइस एक बार माइक में बोली दीदी माइक में बोलिए देखिए कोई मजबूरी में तो यहाँ आया नहीं है हाँ। हमारी चॉइस थी जो हम इतने दूर से यहाँ तक यहाँ आ गए हाँ। मतलब कुछ विशेष था हमारी इच्छा शक्ति थी तभी हम हाँ आए तो so यहाँ मजबूरी में किसी ने भेजा नहीं किसी को भी सब अपनी चॉइस से ही आए तो कोई भी भी व्यक्ति मजबूरी में नहीं जी रहा चॉइस से इससे मैं सहमत हूँ लेकिन शायद जाने के लिए फिर मजबूरी आ जाएगी जाते समय तो ब्रेक के बाद दीदी मिलते हैं इस पर और बात करेंगे है ना ये बात बिल्कुल ठीक है की हमारे अंदर एक चॉइस खड़ी होगी की चलो देखते हैं समझते हैं आपका शुभ नाम क्या है दीदी हाँ वेरी गुड ऐसे काफ़ी लोग चॉइस आए हैं उनकी स्वतंत्रता है इसलिए आए हैं बहुत अच्छी बात है मूल बात यह है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक कैसे जिए चॉइस को समझ पाएंगे तो चॉइस पूर्वक जी पाएंगे तमाम चीज़ें हैं यहाँ के अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ के अलावा देखेंगे तो भी पॉल्यूशन में हम जीना नहीं चाहते भ्रष्टाचार में हम जीना नहीं चाहते भय से हम जीना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं में हम जीना नहीं चाहते संग्राम करना नहीं चाहते इंश्योरेंस वालों को पैसे देना हमको अच्छा नहीं लगता है है ना रोड पर दुर्घटनाएं घटती है हमको अच्छा नहीं लगता है ये सब हमारी मजबूरी है हम कैसे अभी माने कि ये सब जगह चॉइस है हमारा तो अपनी चॉइस को ठीक से पहचानना है और उसके लिए हम लोग आए हैं बिल्कुल स्वागत है आपका और इसको आगे समझते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं बिल्कुल कितने बजे मिलेंगे तीन बजे सत्र शुरू होगा पौने तीन बजे आप लोग आएंगे आपको कुछ वीडियो भी दिखाई जाएगी ठीक है और एक छोटा सा निवेदन है सुविधा समझ के लिए है या समझ के सुविधा है क्या है तो भोजन करिए बढ़िया भरपेट इतने ही करिए जिसमें कि आप और तुरंत ही हेड डाउन करके थोड़ी देर बैठ जाइए जाकर है ना आप आधा घंटा लेट के आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बहुत सारा आपको कहने का है सुनने का है नमस्कार